श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन अट्ठारह सौ श्री रामकृष्ण देव द्वारा स्वामी विवेकानंद के साथ गोपाल की मां का परिचय कराना एक दिन गोपाल की मां तथा नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद दोनों दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए उस समय भी नरेंद्रनाथ का ब्राह्मण समाज के निराकारवाद की ओर झुकाव था ईश्वर देवता मूर्ति पूजादि के प्रति उनका घोर विद्वेश था किंतु यह बात अवश्य थी कि उन्हें यह धारणा होने लगी थी कि मूर्ति आदि का अवलंबन कर भी लोग अंत में निराकार सर्वभूतस्थ भगवान के समीप पहुंचते हैं श्री रामकृष्ण देव अत्यंत परिहास प्रिय थे एक ओर सर्वगुण संपन्न बुद्धिमान विचार प्रिय भगवत भक्त नरेंद्रनाथ और दूसरी ओर दीनहीन एवं केवल नाम के सहारे श्री भगवान के दर्शन तथा कृपा प्रयासी सरल विश्वास युक्त गोपाल की मां, जिन्होंने प्रारंभ कर दिया ब्राह्मणी को जिस प्रकार गोपाल रूपी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ एवं गोपाल तब से जिस तरह उनके साथ लीला विलास कर रहे थे इन बातों को नरेंद्र नाथ से कहने के लिए गोपाल की माँ से वे कहने लगे यह सुनकर गोपाल की माँ बोली गोपाल इन बातों को कहने से कोई दोस्त तो नहीं लगेगा तदनंतर श्री रामकृष्ण देव का आश्वासन प्राप्त कर आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से गोपाल रूपी श्री भगवान के प्रथम दर्शन प्राप्त होने के बाद से लगातार दो महीने तक कि उनकी समस्त लीला विलासों को वे आद्योपान्त कहने लगे गोपाल किस तरह उनकी गोद में बैठकर उनके कंधे पर मस्तक रख कामार हाटी से दक्षिणेश्वर तक आया था तथा उनके सुंदर लाल वर्ण के दोनों चरण उनकी छाती पर लटकते हुए उन्हें किस प्रकार स्पष्ट दिखाई दिए थे श्री रामकृष्ण देव के श्रीअंग में कभी कभी वह कैसे प्रविष्ट हो जाता तथा वहां से निकलकर पुनः उनके निकट उपस्थित हुआ करता था सोते समय तकिया न मिलने के कारण बारंबार वह कैसे कुल बुलाया था तथा रसोई के निमित्त उसने लकड़ी इकट्ठी की थी एवं भोजन के लिए उधम मचाया था इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक भी कहने लगी यह बतलाते बतलाते भाव में विभोर हो बुढ़िया को गोपाल रूपी श्री भगवान के दर्शन पुनः होने लगे नरेंद्रनाथ के बाहर कठोर ज्ञान विचार का आवरण विद्यमान रहने पर भी उनका अंतर तथा ही भक्ति प्रेम से भरा हुआ था वृद्धा की इस प्रकार भावावस्था तथा दर्शनादि की बातों को सुनकर वे आंसू नहीं रोक सके साथ ही इन बातों को कहती हुई बुढ़िया सरल हृदय से बारम्बार नरेंद्र से पूछने लगी बाबा तुम तो पंडित तथा बुद्धिमान हो मैं दीन दुखिया हूँ तथा कुछ नहीं जानती, तुम बताओ मेरे ये दर्शनादि मिथ्या तो नहीं है नरेंद्र भी उनको पुनः पुनः आश्वासन प्रदान कर समझाते हुए कहने लगे नहीं माँ तुमने जो कुछ देखा है सत्य है गोपाल की माँ ने जो व्याकुल होकर से इस प्रकार पूछा था, इसका कारण श्रीयुक्त इसी समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव श्रीयुक्त राखाल को स्वामी ब्रह्मानंद जी को सांस लेकर कामार हाटी में गोपाल की माँ के समीप उपस्थित हुए दिन के दस बजे होंगे कारण यह था कि एक दिन स्वयं अच्छी तरह रसोई बनाकर श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराने की गोपाल की मां की विशेष इच्छा थी श्री रामकृष्ण देव को देखकर बुढ़िया के आनंद की सीमा न रही जो कुछ संग्रह करना संभव हो सका उसी से उनको जलपान कराया फिर बाबू लोगों की बैठक में अच्छी तरह से बिस्तर बिछा कर, उन्हें बैठा कर दे कमर कसकर रसोई बनाने में लग गई भिक्षा आदि के द्वारा उन्होंने विभिन्न प्रकार के अच्छे पदार्थ जुटा रखे थे नाना प्रकार के व्यंजनादि बनाकर मध्यान्ह के समय उन्होंने श्री राम कृष्णदेव को अच्छी तरह भोजन कराया तथा अंदर महल के दुमंझले पर दक्षिण की ओर के कमरे में अपनी रजाई तथा उस पर एक धुली हुई चद्दर बिछाकर उनके आराम करने की व्यवस्था कर दी श्री रामकृष्ण देव भी उस पर लेट कर विश्राम करने लगे श्रुत राखाल भी उनके पास हो गए क्योंकि राखाल महाराज या स्वामी ब्रह्मानंद जी को श्री रामकृष्ण देव ठीक ठीक अपनी संतान की तरह देखा करते थे तथा उनके साथ सर्वदा उसी प्रकार का व्यवहार किया करते थे